शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण जब वर देकर भगवान शंकर अर्तन अंतर ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि थी यज्ञ कर रहे थे भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था महा पूर्वकाल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई उसका में शरीर तत्काल हो गया। उस की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में भक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया उसके शरीर का शेष भाग सायम संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में, में होने वाली अंतिम संध्या है सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण किसी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया मुने उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया शिष्यों से घिरे हुए महाबुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया देवर से यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब वह विवाह के योग्य हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से सिप्रा आदि सात परम पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई